त्रुनोंद्र बृहस्पति शो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो क ब्रमासी प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्या ऋतम वदिष्या सत्यम वे तमत तद्भक्ता हवत मवतु ओम ओं शाँ शां वत सह नो भुन सह वी कर्वामी तेजस्वी नीतमस्तुमाषाही शांति शांति शांति, शांति। ओ यश्छंदम्रभो विश्व चंदो छंदो्यमृता आ बहू स्रो मेधया आफोत आमृतसारण भूयास शरीरम मे भी चर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण ब्रह्मण कौशोसी मेघया पिशत ये गोपाया शांति शांति शांति ओं अहम रुक्ष से कीर्ति पृष्ठ गिरे ऊर्धपितत्रो भाजिव सुमेधा इति न्रविणगंस वर्चस सुधाक्षिशंकोदनम शा धिशा धिश्रा ज्ञाचा तो जिज्ञा अवगति पर ज्ञान संवाच्याच्छाया सन्वा, कर्म फल विषय ज्ञान प्रमाणन अवगं ब्रह्म ब्रह्मावगतर् पुरुषाथ है, ओ इच्छा समयने की इच्छा को जिज्ञासा बोलता है वहाँ पर सात्यय बोलता है है ना अवगति पर्यत ज्ञान संवाच्या इच्छाया कर्म संवाच्य मतलब सा है ना उसको वो इच्छा होता है वो इच्छा का कर्म क्या है तो क्या इच्छा है? क्या चाहते पूजा अवगति पर्यतम अनुभव में आ जाना ब्रह्म है नोकि इच्छा फल विषय में ही होता है इसलिए अवगति फल है ना उसको कैसा अवगति कैसा होता है पूछा ज्ञान ही प्रमाण न अवगंत इष्ट ब्रह्म ज्ञान प्रमाण से ही वो ब्रह्म के अवगति पाना चाहता है है ना अभी इस संदर्भ में मैं कहता था, था क्या है ज्ञान मतलब क्या है वो हर एक परिचिन्न वस्तु का ज्ञान कैसा होता है उसकी वृत्ति आ गई बुद्धि में मैं समझ लिया बोलता हूँ है ना? उसी प्रकार इधर वो ब्रह्म समझा मुझे ऐसा बोला इसका मतलब क्या है ब्रह्म का ज्ञान आ गया इसका मतलब क्या है वो ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि में पैदा होना है है ना लेकिन ब्रह्मा परिच्छि नहीं है है ना इसलिए वो इसकी वृत्ति किस प्रकार से आ सकती है असाध्य है ना अप्राप्य मनसाशा इसलिए बोल रहा है ना पूछा ऐसा नहीं है ओ मनस ही दृष्टव्यम में ऐसा भी बोला है इसलिए ओ दोनों आपस में विरुद्ध हो गया ना क्या है अप्राप्य मनसासा से ऐसा मनस ही दृष्टव्यम दोनों आसाथ कैसा हो सकता है अच्छा देखो यहाँ पर ओ हमारा संस्कार हमेशा कैसा है ओ असत्य जड़ परिच्छिन वस्तुओं में ही हम लग गया इसलिए बुद्धि ब्लंट हो गया है ब्लंट को क्या बोलना चाहिए हिंदी में कुंठित हो गया कुंठित हो गया है ना अभी वो गंदे चीज भी उसको लग गया है इसलिए शुद्ध नहीं है सूक्ष्म नहीं है है ना इसलिए साधना सम्पत्त से धीरे धीरे उसको शुद्ध भी करना पड़ेगा और वो धारा एकदम शार्प जिसको बोलता है ऐसा भी रखना पड़ेगा है ना वो साधना संपत्ति तो और विचार से ही होता है बिना साधना संपत्ति नहीं हो सकता है इसलिए ऐसा करके किया तब आत्मसमनिर्मल्यात बुद्धेश्चा जीवन आत्मा तो बहुत परिशु है उसी प्रकार बुद्धि भी शुद्ध हो सकती है तब आत्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जरूर आती है हमने देखा है ना अभी इसके बाद प्रश्न उठता है अब ब्रह्माकार वृत्ति तो आ गई मतलब बुद्धि में जो वृत्ति है अभी वही प्रमाण है समझने के लिए है ना अभी क्या समझना मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझना वहां पर देखो यह प्रमाण है बुद्धि वृत्ति और अवगति क्या है मतलब होगति नहीं है विषय क्या है प्र, प्रमाण के लिए प्रमे क्या है नहीं हुआ तो प्रमाण ही गलत हो जाएगा ठीक ठीक ठीक ठीक है है है है है है इसलिए इसको शुद्ध करना करना में ना क्योंकि विचार बहुत सूक्ष्म है है ना इसलिए वो ऐसा सब कुछ करके प्रमाण को ठीक करना मैं कल बहुत समय इसके बारे में बोलते रहा एक एक को एक एक, एक आता है लेकिन हर एक को एक ही आना है ज्ञान भी सिर्फ अवगति नहीं है है ना ज्ञान भी एक ही होना है तो होने के लिए अड़चन क्या है हमारा अलग अलग संस्कार है इसलिए सारे संस्कारों को हटा के ही उसको समझना पड़ेगा कुछ भी नहीं रखना सिर्फ विषय के भर में कॉन्सेंट्रेशन रहना है ना तब क्या हो सकता है देखो अभी प्रमाण ज्ञान हो गया प्रमेय क्या है ब्रह्म है मैं प्रमाता हूं है ना अभी ओ ज्ञान होने का तरीका क्या है देखो अनुभव अवगत आने का तरीका क्या है कर्म क्या है अभी विचार बहुत सूक्ष्म रहता है इसलिए सावधानी से सुन लो यहां पर क्वेश्चंस पूछने को कुछ नहीं रहता है लेकिन सावधानी से सुनो समझ लो क्या है यह प्रमाण में क्या है बुद्धिवृत्ति है।, है ना बुद्धिवृत्ति क्या है ब्रह्म के अनुसार ही है अभी इस प्रमाण जब बोला बोल रहा हूँ ज्ञान इसका लक्षण क्या है देखो अभी किसी एक परिचिन वस्तु का ज्ञान हो रहा है बुद्धि में तो मतलब क्या है ओ उसका ज्ञान उसकी वृत्ति रहती है मतलब कुर्सी का ज्ञान घट का ज्ञान पट का ज्ञान पट मतलब कपड़ा घट का ज्ञान पट का ज्ञान ऐसा रहता ये सारे वृत्तियाँ हैं इसको बोलता है वृत्ति ज्ञान है ना घटका ज्ञान पटका ज्ञान ऐसा अभी देखो अभी हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो क्या है ये क्या है इंदौर में फर्क क्या है देखो अभी हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो अपरिच्छिन्न है परिच्छिन नहीं है घटका ज्ञान पटका ज्ञान कैसा है परिचिन्न है ना अभी इन दोनों में फर्क देखो फर्क आप फर्क घटका ज्ञान पटका ज्ञान को बोलता है विशेष ज्ञान द्वालिफाइड ज्ञान है ना अभी ये विशेष ज्ञान में दो अंश है क्या क्या है एक विशेषण है और एक विशेष्य है एब्जेक्टिव एंड ए नाउन है ना विशेषण क्या है घटका पटका ये सब विशेषण है ज्ञान विशेष्य है अभी ओ इसमें क्या है इन दोनों में फर्क देखो घटका ज्ञान पटका ज्ञान विशेष ज्ञान है मतलब विशेषण के साथ है यहाँ पर विशेषण कुछ नहीं है ऐसा परिचिन्न विशेषण कोई नहीं कुछ नहीं लेकिन बुद्धिवृत्ति है इतना ही है समझ गए ना अभी यहाँ पर कुछ विशेषण नहीं है इसमें इसलिए विषय उसमें अभी दोनों को तुलना करके देखा वो क्या है विशेषण के साथ जब रहता है विशेषण है इसलिए विषय को छोड़ दो घटका ज्ञान पटका ज्ञान में विशेषण को निकाल दिया तब क्या बचता है सिर्फ विषय ही बचता है समझ रहे सिर्फ नउन बचता है ना ये विशेष ज्ञान जो है है ना वही है भी बुद्धि में मतलब क्या है बुद्धि ज्ञान का आकार पा लिया मतलब उसका वो जहां से निकला है वहां पर लीन हो गया जैसा घड़ा जो है अभी गीला ही है ऐसा रखो ऐसा ये गुसा दिया और तब घड़ा चला गया क्या हो गया मिट्टी हो गया ना उसी प्रकार विशेष सब दब गया सिर्फ विशेष बच गया है ना अभी देखो विषय क्या है देखो विषय ब्रह्म है अभी जब ब्रह्म है विषय वो कौन सा है उसका लक्षण क्या है शास्त्र ही बताता है क्या बताता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा बोलता है।, है ना अभी देखो सत्य मतलब क्या है सत्य मतलब न बदलने वाला हमेशा इसको याद रखो यद्रूपेणी निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरते न बदलने वाला है है ना न बदलने वाला वो इसका मतलब क्या है सारे कार्य बदलते रहते हैं कार्य जो कुछ है बदलता है है ना अभी कार्य बदलता है बदलने वाला कार्य है इसलिए कार्य बदलना दोनों साथ साथ ही जाता है इसलिए ब्रह्म न बदलने वाला ऐसा कहा उसका मतलब क्या हो गया कार्य नहीं है ऐसा हो गया इसलिए कारण न गया ठीक है अभी प्रश्न आता है ओ जगत का कारण है ऐसा स्पष्ट हो गया ब्रह्म लेकिन हमारे अनुभव में हम क्या देखते हैं वो हरे कार्य का कारण जड़ है घड़ा कार्य है घड़ा का कारण मिट्टी है न बदलता है लेकिन जड़ है पट का है पट का कार्य रूई है देखो जड़ है आभूषण है सन जड़ है वो नहीं बदलता है लेकिन जड़ है, है ना क्या भी प्रश्न उठता है वो हमारे अनुभव में सारे कार्यों का कारण जड़ है उसी प्रकार जगत भी कार्य है उसका कारण ब्रह्म है इसलिए क्या ब्रह्म जड़ है ऐसा हो सकता है इसलिए ब्रह्म और जड़त्व का व्यावर्तन के लिए मतलब जड़त को निराश करने के लिए जड़त को निकालने के लिए जड़त को निराश तिरस्कार करने के लिए ज्ञान रक्षक को बोला है समझ गए ज्ञान बड़ा अभी ये ज्ञान क्या है इसलिए ये ज्ञान सत्य भी है न बदलने वाला है और ज्ञान भी है और अपरिछन भी है क्योंकि परिचन वस्तुओं से संबंध ही नहीं है समझा गया अच्छा अभी देखो अभी वापस आ जाओ जिज्ञास की बुद्धि है बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति आ गई इसका मतलब वृत्ति ऐसा बोलने पर भी वो अपरिच्छिन्न है और उसमें फर्क कुछ नहीं हो रहा है इसलिए सत्य भी है और विशेषण को सब कुछ निकाल दिया इसलिए ज्ञान भी है ठीक है इसलिए वो बुद्धि में क्या है ये एकदम विषय का एकदम प्रतिरूप है समझ आ रहे हैं जैसा वो कुर्सी का एकदम पिक्चर ऐसा है बोलता है ना बुद्धि में एकदम स्पष्ट है उसी प्रकार वो ज्ञान में ये एकदम विषय का प्रतिरूप ही है किसमें अभी ब्रह्माकार वृत्ति जो पाया है वो बुद्धि इसलिए आपने देखे होंगे शांति पर्व में भगवान व्यास जी क्या कह रहे हैं आत्मा आकार को ले लेता है बुद्धि आत्मा आकार को ले लेता है वो वहां पर विलय हो जाता है विलीन हो जाता है ऐसा है ना अभी क्या है दो है यहां पर मेरी वृद्धि वृत्ति भी सत्य है ज्ञान है अनंत है वहां पर ब्रह्म भी सत्य है ज्ञान है अनंत है एकदम तो विषय का प्रतिरूप आ गया इसलिए समझ में आ गया क्या समझ में आ गया जी वो ब्रह्म क्या है मालूम हो गया क्या समझ में आ रहा है मैं जो बताया जब वो कुर्सी की वृत्ति आ गई स्पष्ट रूप से मैं कुर्सी को समझ लिया घट का घड़ा का आकार आ का गया मैं घट को समझ लिया उसी प्रकार इधर और ब्रह्म जैसा है वैसा ही समझ लिया मैं ब्रह्म को मैंने समझ लिया अभी अगला स्टेप को देखो वहां पर बहुत चमत्कार हो जाता है क्या चमत्कार को देखो अभी मैं विषयी हूं प्रमाता हूं ब्रह्म प्रमेय है प्रमाता का करण बुद्धि है करण इस प्रकार करण क्या हो गया अभी ब्रह्माकार वृत्ति को ले लिया ज्ञान आ गया उसमें अभी सोचो ये ज्ञान जो है जो बता रहे हैं अभी दो जैसा दिखता है बुद्धि में मेरा ज्ञान एक और ब्रह्म का दूसरा ज्ञान दो हो गया है ना अभी देखो ज्ञान मतलब क्या है है ना ज्ञान मतलब क्या है देखो सर्व विषया अवभाषण क्षम ज्ञान मतलब क्या है कुछ भी हो वो समझने का सामर्थ्य को ज्ञान बोलता है ठीक हो गया अभी देखो यह ज्ञान दो हो सकता है क्या ऐसा पूछा प्रश्न है ना ज्ञान दो हो सकता है तब पूछा क्या है क्या देखना है देखो यहां पर एक ज्ञान है वहां पर एक ज्ञान है दूसरा मैं उसको ये ज्ञान है ऐसा मैं सर्टिफिकेट करना है ना क्योंकि सब कुछ समझने का सामर्थ्य वो है सिर्फ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देना है मैं उसको भी ज्ञान ऐसा बोला तब क्या क्या होता है देखो वो मुझे ज्ञा ही बन गया इस्ञान नहीं हो सकता है ना जो ज्ञान नहीं है उसको मैं ज्ञान बोला मैं भी बुद्ध बन गया क्या समझ में आ रहा देखो जी ज्ञ बनता है लेकिन ज्ञेय को मैं ज्ञान ऐसा बोला क्या म, मेरा हालत क्या है मैं मूर्ख हो ना मैं ये ज्ञान नहीं हो सकता एक ज्ञान और दूसरे को ज्ञान ऐसा सर्टिफिक किया ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञान है समझ रहे इसका मतलब ज्ञान दो नहीं रह सकता है ज्ञान एक ही रह सकता है एक ही होना है अभी क्या चमत्कार हो गया ना ओ मेरे बुद्धि भी ज्ञान है विषय भी ज्ञान है लेकिन दो ज्ञान नहीं रह सकता है है ना इसलिए दोनों एक ही होना है समझ इसलिए यहां पर ओ इसको ज्ञान निष्ठा बोलता है ज्ञान निष्ठा मतलब क्या है ओ कुछ भी अब पांच मिनट रहो दस मिनट रहो ऐसा करते रहो बाद भी अनादिकाल से बुद्धि वृत्ति लेना उसको समझना अलग अलग को अलग अलग चीज को समझना ऐसा आदत बन गया है उसको अनादिकाल से इसलिए बुद्धि में मेरा अध्यास अत्यंत प्रबल है है ना अभी उसको छोड़कर मैं ब्रह्म को किसी वस्तु का नहीं समझ सकता हूं सिर्फ ब्रह्म को भी मैं ऐसा ही समझना है क्योंकि मेरा हालत ऐसा है मैं पहले से कुछ भी समझने के लिए ओ बुद्धि का आधार ही में ले रहा हूं है ना अभी भी उसको नहीं छोड़ सकता हूं बुद्धि से ही मैं जानना है बुद्धि से इस प्रकार जान सकता है भी जान सकता है लेकिन वो जानने के बाद भी इस प्रकार ओ बुद्धि में जो संस्कार है वो बार बार लौटता तार रहता है में में ब्रह्म में मैं ही ब्रह्मो ऐसा स्पष्ट होने पर भी ओ फर्क दिखता पड़ता है है ना इसलिए इसको बोलता है ज्ञान निष्ठा ये ज्ञान निष्ठा क्या है हमेशा ऐसा ही रहते रहना हमेशा बाहर जाता है फिर एक बराना बाहर जाता है फिर एक बराना बाहर जाता है फिर एक बार बराना ऐसा ही करते है ना वो ऐसा देखो अभी अभी लौकिक दृष्टांत है मतलब हमेशा ऐसा रहा ज्ञान तो एक ही है इसका मतलब क्या है वास्तव में मैं ब्रह्म से एक ही हूं लेकिन संस्कार के बल संस्कार के बल से मैं अलग भाव आ जाता है फिर एक बार है ना इसलिए बार बार बार बार बार बार हमेशा साथ साथ रहा एक हद तो दृढ़ मैं इसलिए इस दृष्टांत को देता हूं पति पत्नी है है ना पति पत्नी में वो वहां पर कोई निश्चय कर लिया कुछ बात में निश्चय हो गया और तभी हम पति पत्नी है कुछ शुरू हो जाता है बाद में वो ये लिखा ये लिखता है ना जी पत्रिका हा लिखा और और पका हो गया दोनों में दोनों के अंदर खुश हो रहा है ज्यादा हो रहा है हो रहा है हम नजदीक आ रहे हैं नजदीक रहे हैं बाद में क्या है शादी हो गया ओ बाद में वो लड़के को घर से निकलकर यहां पर आना पड़ा उस समय रोती है अभी तो के जा रहा हूं है ना और बाद में आ गई वो बाद में साथ साथ जीवन कर रहे हैं तो भी संकोच है दाक्षिण्य है ना? है ना हम दोनों एक ही है ऐसा ओ भाने के लिए करीब एक साल लगता है है ना अभी इसी प्रकार इधर भी ओ जैसा पति पत्नी है सा जानने के बाद भी बहुत समय जैसा लगता है उसी प्रकार इधर भी मैं ब्रह्म ऐसा जानने पर भी द्वैत बुद्धि लूटती रहती है ना इसलिए इसको बोलता है निधिध्यास है नोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास व्यास बोलता है सुना श्रोतव्य बाद में ठीक ज्ञान आने के लिए मतलब ब्रह्म को ही उसी आकार में पकड़ना है मतलब ब्रह्माकार वृत्ति आने के लिए बहुत संशय आता है इसलिए मंतव्य तो विचार करके करके करके करके करके करते ही रहना विचार करना मतलब वो सिर्फ पूछने का ही नहीं है अंदर से ही विचार करते रहना करके करके पक्का होता ही है होना ही है अभी ज्ञान प्रमाण मिल गया बाद में अवगति के लिए क्या करना हमेशा उसके साथ रहना ये निधिध्यास है निधिध्यासन मतलब क्या है हमेशा उस बुद्धि को वो ब्रह्म के साथ ही रखना है ना वो रखना जो है गीता के अनुसार क्या है बहू नाम जन्म नाम अंत प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वि समल ज्ञानवान मतलब क्या है अभी वो जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है ब्रह्माकार वृत्ति है मैं ब्रह्म ऐसा जानता है तो भी दृढ़ होने के लिए ज्ञान निष्ठा चाहिए एक ज्ञान निष्ठा बहुत जन तक चलता है ऐसा बात ये भगवान की वाणी है भगवान बोल रहे तो है इसलिए वो ऐसा ये ज्ञान निष्ठा जो है वही निधिध्यासन है ज्ञान निष्ठा निधिध्यासन अलग अलग नहीं है दोनों तो एक ही है एकत्व प्राप्त हो जाता है है है? ना? अभी इसका मतलब क्या एकत्व प्राप्त हो जाता है मतलब जो है, वो तो का मतलब क्या है निधिध्यासन करने से कुछ ना कुछ अलग मिल गया ये कर्म है ऐसा नहीं है निधिध्यासन ये कर्म नहीं है उपासना जैसा नहीं है देखो उपासन में क्या होता है उपासन सिर्फ ध्यान है ये निधि भी एक प्रकार से ध्यान है लेकिन बहुत फर्क है ध्यान करने के बाद कभी फल मिलता है कब मिलता है वो भगवान जानता है निधि में क्या है अभी मुझे मालूम है इसलिए निधिध्यासन के बाद जब अवगति मिल गई तब कुछ नया मिल गया ऐसा नहीं है वो ही मिला मैं जो जानता था है ना इसलिए वो निधिध्यासन वो विधि नहीं है विधि मतलब करो ऐसा नहीं है वो होता है अपने आप होता है उट बट निध्यासन जितना लगन से होता है उसको ऊपर है ना और यू में टेक लॉन्गर टाइम और लेसर टाइम बट इट इज बोन्ड टू एपे ना इसलिए ओ यहां पर निध्यासन जो है वो कर्म ऐसा नहीं है लेकिन उपासना एक कर्म है बुद्धि में होने वाला एक कर्म है यहां पर ऐसा नहीं है कर्म नहीं है अभी ये निधिध्यासन अपने आप होता है अब बोलने का जरूरत नहीं है ध्यान को करो ऐसा बोलना पड़ता है ध्यान के लिए तैयार करके बैठना पड़ता है यहां पर ऐसा नहीं है अपने आप होता ही है होता ही रहता है शुरू हो गया काम शुरू हो गया पकाना शुरू हो गया अभी आप ठीक रखा है प्रेशर कुकर है जल्दी हो जाता है नहीं तो प्रेशर कुकर नहीं तो थोड़ा धीरे होता है लेकिन तो होता है बैठेगा यहाँ पर इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं ये निधिध्यासन एक विधि नहीं है समझ रहे है? देखो, अब। ना इसलिए यहां पर क्या होगा हो गया मैं मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा हो गया तो चमत्कार क्या होगा देखो चमत्कार क्या मैं जब शुरू किया तब क्या था प्रमाण प्रमात्र प्रमेय था त्रिपुटी अभी क्या है त्रिपुटी है त्रिपुटी नहीं है अभी है ना इसका मतलब प्रमाण ओ और प्रमेय प्रमाता में एक हो गया इसलिए सारे प्रमाण प्रमाण के व्यवहार सब खत्म खत्म हो गया समझ आ रहे हैं इसलिए वो भाष्यकार बोलते हैं इसको सर्व प्रमाणा नाम निष्ठा होता है आखिर खत्म हो गया भावाच्योपलब्धि उसमें 2.115 वन फिफ्टीन भावे चोपलब्धे है दूसरा एक पाठ है उसमें आता है सर्वप्रमाणा नाम निष्ठा न ना। और गीता में अंत्य बोला है इसके बारे में क्या गीता में 2.69 मैं अंत्य प्रमाणम क्या है ये ज्ञान जो है ये भी एक प्रवान है ना जी ज्ञान ये प्रमाण है इसको आगे बाद में कुछ प्रवान नहीं है है ना इसलिए ज्ञान के पैदा करने में क्या है वहां पर बहुत इसको ही देखो यत्रो परमते चित्तम दित्रो दित्रो दित्र। निधसयाम आत्मा पश्य आत्मनि तुष्यति 620 भगवत गीता क्या है ये चिंत निया यहाँ परोग सेवया मतलब क्या है वो ओ नहीं है याद रखो हठय योग में भी बुद्धि निरोध इसी प्रकार कर सकता है लेकिन बहुत बहुत फर्क है बहुत फर्क है वहां पर निरुद्धम चित्तम को क्या बोला है सर्वतो निवार निवारित प्रचारम बोला है सर्वतो निवार प्रचारम प्रचार मतलब क्या है और हमेशा ऐसा ऐसा होता रहता है ना जी बुद्धि होता रहता है रहता है ना ये वही प्रचार है और निवारित प्रचारम सर्वतो सारी ओर से ये प्रचार को बंद कर लेना बाद में कुछ ना कुछ आवाज़ होता रहता है निश्शब्द हो जाना एकदम निश्द है ना अभी क्या होता है ऐसा करने योग से योग योग में क्या तो क्या होता है योग में देखो मैं चित्त को मेरा चित्त को निराध निरोध कर रहा हूँ इसलिए बैठा हूं ऐसा है है ना वहां पर मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा है कर्म करके इसको पाना है ऐसा है इसलिए पूरा पूरा भेदभाव है समझ आपको भेदभाव जब तक है तब तक एकत्व तो नहीं प्राप्त होता है इसलिए भेदभाव को बना रखना ही योग में होता है इसलिए सिर्फ मन को बंद किया इससे कुछ काम हो गया ऐसा नहीं है वो बंद किया हुआ मन और आत्माकार को आत्माकार को पाया हुआ बुद्धि दोनों में बहुत अंतर है है ना यहाँ पर क्या है वो ज्ञान आत्मा को ब्रह्म को समझने की इच्छा तीव्र इच्छा जो है वो तीव्र इच्छा बुद्धि को यहां पर लेके आ जाता है यहाँ पर लेके आ जाता है, है ना तब क्या इसको क्या बोलते हैं येब आत्मन आत्मान पशन आत्मनि तुष्यति ओ आत्मात्मा मतलब उसको ही देख रहा है अपने को ही देख रहा है आत्मान आत्मनि आप क्या है ओ बुद्धि आत्मा है आत्मा को बुद्धि में आत्मनि उसी को देख रहा है ये हो गया तुष्यति क्या क्या है सब कुछ कनेक्शन समझ लो कनेक्शन क्या है बोलता है ये एक बार ऐसा तुष्यति ओ संतुष्ट हो गया इसका मतलब क्या है बाद में कुछ भी कर्म में उसको प्रवृत्ति ही नहीं रहती है क्योंकि ये बहुत बड़ी नशा है है ना बहुत उसके समान और कुछ है ही नहीं अंतिम है वो भाषा में बोला मैं जिससे मिलना चाहता था वो वो मिल गया हो गया उससे क्या जी बाद में है ना यहां पर देखो क्या क्या हो रहा है सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्मा को बोला बाद में बोला यो वेद निहित बुद्धि गुफा में जो जिसको जान लेता है क्या है परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान्मा सह सारे कामरों को एक साथ पा लेता है सारे कामनाओं को अब यहां पर देखो ब्रह्म को सत्य ज्ञान अनंत बोला मैं ब्रह्म को बाहर ढूंढ रहा हूं लेकिन अभी ज्ञान बोलते ही अंदर को खींच के लेके आए उधर मैं तो इधर देखो को आम लोगों को समझाने के लिए क्या बोलता है देखो भगवान बाहर नहीं है अंदर है बोलता है ना अभी वो कुछ लोगों को क्या लगता है थोड़ा भगवान को अलग रख कर ही देखना उसमें थोड़ा मजा ज़्यादा है ऐसा दिखता है शायद है ना अभी उसका मतलब क्या है थोड़ा मैं पत्नी हूँ पति है शादी हो गया बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन थोड़ा दूर से ही देखना चाहता हूँ ऐसा बोला <laughs> क्या ठीक <थी? laughs> क्या कैसी पत्नी हूँ मैं <laughs> मुझे मजा भी लगा ये खो ना जी फर्क छोड़ ना तभी मुझे मजा मिलता है है ना इसलिए ऐसा खींच कर लेके आके ले आके यहां पर ये कर लेता है इसलिए सर्व प्रमाणाराम निष्ठा है ना इसलिए उससे क्या हो गया बोलता है बाद में वाक्य को देखो ब्रह्मा पुरुषार्थ यहां पर ब्रह्मा अवगति जो है मैंने अभी जो बोला वो परम पुरुषार्थ है पुरुषार्थ तो क्या है पुरुषार्थ चार है धर्म अर्थ ना अभी ये धर्म अर्थ काम भी पुरुषार्थ ही है लेकिन अज्ञान काल में लेकिन मोक्ष क्या है परम पुरुषार्थ है इसलिए वही पुरुषार्थ हो गया मिल गया उसको इसलिए क्या हुआ वो सर्वार्थ हेतु जो प्रामिस किया अध्यास वर्ष में आखिर क्या वाक्य क्या है सर्वानर्थ हेतु तो प्राणाया अध्यास ही सर्वानर्थ हेतु है अभी देखो मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझने के बाद मैं किसमें अध्यास करता हूं जी अध्यास करने के लिए क्या है <laughs> देखो जी मेरे ऐसे अलग कुछ ना कुछ रहा तब वो मैं मूर्ख मूर्खाई तो अविद्या तो तब उसको अध्यास करके इसमें सुख देख सकता हूं है ना लेकिन किसमें रखना मैं सबसे बड़ा वो आनंद जो है वो पाने के बाद मिल जाने के बाद मैं छोटी सी मैं कैसा जाता आगे बढ़ सकता हूं है ना इसलिए वो इसमें पर हो जाता है ब्रह्मा पुरुषार्थ सर्वान्थ तो अविद्या काम कर्म को निशेष रूप से नाश कर लेता है अवगति जो है वो अवगति ज्ञान प्रमाण से आ रहा है आने का क्रम भी मैंने बताया हूं इसको याद रखो है ना अच्छा अभी देखो जी आपकत्व को मैं पा लिया इतना करके ऐसा कहा जो कुछ पाता है वो छूट जाता ही भी जो कुछ पाता है वो कभी चला जाता ही भी कुछ भी हो मुझे समझ ही नहीं है एक कंप्यूटर भी चला जाता है टेलीफोन भी चला जाता है कुछ नहीं रहता शायद पाँच सौ साल के बाद होता है दो तो साल के बाद ये जातम तन्मर्त्यम जो पैदा होता है वो खत्म होता ही है है ना कुछ ना कुछ होता है उसी प्रकार मैंने पाल या इसका मतलब गड़बड़ हो जाता है ना ऐसा नहीं है देखो अवगति में क्या हुआ मैं जो था वही मुझे मिला मिला अभी बोलने का तरीका है मिला कुछ नहीं मिला इसलिए अलग अलग दृष्टांत को देता है दशमोसी ये सब कुछ बोलता है है ना तुमे तो दशमोसी मालूम है ना और ओ नाव में वो नदी को पार कर रहे हैं वहां पर देखता है दस हरेक हाथ में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ no. अरे एक नहीं ना तुम गिन लो जी तुम गिन लो आ, सब आजा। एक हाँ जी आजा उसमें लीडर जो है वो सबसे ज्यादा रो रहा है क्या हो गया जी उनका घर में मैं क्या बोलू सब बाद में और कोई आया ग्यारह वाला बोला क्यों रो रहे वो हम दसवा ग एक नहीं है अभी जो जोर से रोता था और लकड़ी लेके एक बारह त्वेव दशमोशी आप ही दसवा है है ना इस प्रकार अभी त्वेव दशमोशी जैसा है उसी प्रकार मैं मुझे पा लिया बारह क्या है हो अभी मिल गया ऐसा कोई बोलता है है ना इसलिए उत्पत्ति कुछ नहीं है सिर्फ ज्ञान निष्ठा कर्म नहीं है है ना अभी याद रखो वो साहित्य में वहां पर जो वाक्य है जिज्ञासा कर्तव्या याद है ना जिज्ञासा कर्तव्या बाद में विजिज्ञासितम दोनों एक ही है विजिज्ञासितम है अभी वो इच्छा को कर्तव्य मतलब क्या है इच्छा को कर्तव्य मतलब क्या है अभी इसलिए याद रखो बहुत चर्चा किया है उसमें इतना मुश्किल नहीं है खबर क्या है प्रमाण प्रमाण मतलब ज्ञान जिसको बोला ज्ञान प्रमाण को ठीक पकड़ने के लिए चर्चा करना ही पड़ता है। लेकिन अवगति के लिए चर्चा नहीं है अवगति इच्छा अवगति पर्यंत ब्रह्म अवगति इसलिए अवगति में चर्चा नहीं है पैदा करने में चर्चा है तत्व हाँ वो भी वही है वो भी वही है भी वो वही है वहां पर तत्व दर्शिना मतलब क्या है अवगति जो पाया है ज्ञान ज्ञान नहीं, नहीं अच्छा समझा है तो भी अनुभव में नहीं आता है तो जो ज्ञानी होंगे उनमें मतभेद हो हो सकता है है कि चर्चा चर्चा सकती हाँ। में में, में, में नहीं। ना? अच्छा अभी देखो ब्रह्मविल पुरुषार्थ बोलो निशेष संसार बीज अविद्या अभी देखो ब्रह्मावतिर ही पुरुषार्थ मैंने बोला ना है ना और अध्यास भाषण में आखिर का वाक्य को देखो क्या बोला है अस्य तो प्रहाणाया आत्मिक विद्या प्रतिये, प्रति ये प्रतिपत्त सर्वे वेदांता आरभ्य है ना अभी उसी को बोल रहा है निशेष संसार बीज विद्या तस्मात ब्रह्म विजिण्यास्तव्यं। विजिण्यास्तव्यं मतलब क्या है अभी जिज्ञासा करना है जिज्ञासा नहीं का नहीं कर सकता है ना अवगति क्या नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यह प्रमाण के लिए चर्चा करो स्पष्ट हो गया तत्पुनर्ब्रह्म असिधम यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासी न तत्नर्ब्रह्म प्रसिद्धम असिधम सैत् यदि प्रसिद्ध न जिज्ञासीविद्ध नक्य जिज्ञासी उच्यते न अभी ओ अलाउदीन किलजिया कस्को जलाध्यान ये यूनिवर्सिटी है न जी नालंदा सारे बुक्स को जला दिया ना उसका आर्ग्यूमेंट ऐसा था बहुत बड़ा लाइब्रेरी है देखो कुरान में जो है ओ, वो वही लिखा है या नहीं वही लिखा है ऐसा बोला तब वह जरूरी नहीं कुरान है नहीं जी उससे अलग भी कुछ है उससे अलग है तो वो गलत है <laughs> इसलिए ओ कुरान में जो है वही भी जलाना है और जो नहीं है बोला उसको भी जलाना है प्रकार या बोल रहे है प्रसिद्ध हम हम हो सकता है या अप्रसिद्ध हो सकता है ब्रह्म प्रसिद्ध है तो चर्चा करने का जरूरत नहीं है ब्रह्म अप्रसिद्ध है तो नहीं कर सकता है ना <laughs> देखो यहाँ पर को तो ठीक तरह समझ लो कुछ भी विचार कुछ भी हो प्रसिद्ध होने पर भी चर्चा नहीं करता पूरा पूरा सिद्ध होने पर भी चर्चा करता नहीं किसकी चर्चा होती मालूम है थोड़ा कुछ जानता है लेकिन ठीक नहीं जानता उसका ही चर्चा है सकती ना इसलिए कुछ लिखने में वो चमत्कार से लिखता है ऐसा नहीं है किसी वस्तु ऐसा है ना अस्ति तवत ब्रह्म नित्य शुद्ध ब्रह्म निशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाशक्तिसम ब्रह्मशब्दी नित्य निशुद्धवादय अर्थ प्रतीय बृहदेर्धा सर्वस्य अर्थनुग्वत्म्च्मास्तिवि सर्वो हि आत्मस्तिव प्रत्येती नाहमस्मे यदि न न आत्मास्ति नात्त्मास्तिविस्या सर्वो लोगों नाहमस्मित प्रति यातिया आत्मा च्रह्मा देखो अभी वो शंकराचार्य का क्या महत्व है वो कैसा दिखाता है संगति संगति मैंने बोला ना कनेक्शन कैसा दिखाता है बाबा अप्रतिमा है देखो यहां पर अप्रसिद्धा प्रसिद्धा पूछा तो इसलिए देखो जी ब्रह्म तो है अस्थिव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित ब्रह्म तो है कैसा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसको कुछ लोग में जो देखा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से चार किया है है ना नहीं है ये नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य मुक्त है है ना सर्वज्ञ है सर्वशक्ति से जुड़ा हुआ है ये है न क्या जी आप हम प्रश्न पूछा तो सिर्फ अक्सर्ट कर रहे हैं ब्रह्म है ऐसा ईश्वर है ऐसा लेकिन वो कैसा है है ऐसा किस प्रकार बोल सकते पूछा आपके मन में क्या है जी वो ब्रह्म शब्द ऐसा ही कुछ नहीं है ओ, सिर्फ हमने काइन किया ऐसा कुछ है आपके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं आप वो, वो कुछ है ही नहीं उसको ब्रह्म ऐसा एक नाम रखकर आप बुला रहे हैं क्या आपके मन में ऐसा है नहीं तो ये शायद हो सकता है ये नहीं तो कोई नहीं जानता उसको ऐसा है क्या है आपके मन में से पूछा इसमें दो प्रकार से बोल रहा है ये ब्रह्म शब्द हमने उसको सृष्टि नहीं किया ब्रह्म शब्द है क्या देखो ब्रह्म शब्द से ही व्युत्पाद्यमान नित्य शुद्धत्व अर्था प्रतीयते देखो यहां पर नित्य शुद्धत्व बोला है नित्य शुद्ध बोला है शुद्ध को नित्य को अलग नहीं किया नित्य शुद्धत्व दिया है ना अभी ब्रह्म शब्द से व्युत्पाद्य मानस्या देखो व्युत्पत्ति बोलता है ना एक एक पद इसका आर्जिन कैसा है तब पूछा ओ ब्रह्म शब्द को ले लो ओ ब्रह्म शब्द को ही आपने विचार करके देखा उसके आर्जिन व्युत्पत्ति को देखा तब ऐसा सर्वश्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्ति नित्य शुद्ध बुद्धुप्त स्वभाव वाला है ऐसा मालूम हो जाता है आपको शब्द से ही मालूम हो जाता है शब्द तो हम सृष्टि नहीं क्या है क्योंकि ये शब्द जो है ये सब कुछ नित्य है शब्द समझ रहे ये, ये शब्द नित्य है ये शब्द नित्य है बाद में वो देवताधिकरण में इसका प्रूफ करता है देता है सारे शब्द नित्य है मतलब हमेशा है ही सृष्टि होता है जाता है, होता है जाता है और ये शब्द तो रहता ही है है ना ब्रह्म शब्द कैसा हुआ तो पूछा ब्रह्मा तो अर्थानुगमांत ब्रिवृद्ध बोलता है तो मतलब ग्रो है ना वृद्धि होना ब्रह्मदे अर्धा तो अर्थानुमान ना तो का अर्थ क्या है देखो ब्रह्मदे मतलब कुछ है उसको कुछ नहीं होकर वृद्धि हो रहा समझा उसको कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वृद्धि हो रहा कुछ नहीं हो रहा है वृद्धि हो रहा है बोलते ही मैं क्या क्या इससे निकलता है देखो क्या क्या निकलता है अभी वो ऐसा वृद्धि होकर होकर सब कुछ हो गया ये सब कुछ हो गया मतलब जो जो नाम रूप है व्यवहार है वो सब कुछ इस रूप से खड़ा हो गया है ना इसका मतलब क्या है वो सर्वज्ञ ही होना है सर्वशक्ति ही होना है सर्वशक्ति से जुड़ा हुआ है होना ही है समझ गए ना और क्या है वो जैसा है वैसा ही है ऐसा बोलने से अभी बहुत कुछ है इतना शुद्ध नहीं है गंदा बोलते हैं दुख बोलते हैं ये सब कुछ है लेकिन अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ अशुद्ध के आकार में खड़ा हो गया तो भी वो शुद्ध ही है देखो जी अष्टु कर लो पत्थर जैसा बर्फ बन गया तो अभी वो कैसी है उसको कुछ नहीं हुआ समझ आ रहा वो जैसा ही है वैसा ही है इसका अशुद्ध तो उसमें नहीं है अभी भी नहीं है ऐसा वृद्धि होने के बाद भी नहीं है अब बोलते हैं नित्य शुद्ध हो गया है ना और वो ज्ञान हमेशा रहना ही है इसरे नित्य बुद्ध है और इतना होने के बाद भी उसमें नहीं फंसा हुआ है वो जैसा है वैसा ही है इसलिए मुक्त है <laughs> क्या समझ पा रहा है इसलिए वो ब्रीही वृद्ध ऐसा धातवर्थ लेकर ही आप ऐसा बोला विचार किया उसके अनुसार ये सब कुछ निकलता है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति समन्वित कुछ निकल रहा है अब मैं देखो इसलिए ये पद हमने सृष्टि करके कुछ बोल रहा है ऐसा नहीं है बोलता है जिराक्स बोला ज़िराक्स बोलते हैं कि आप किसी डिक्शनरी में नहीं दिखते हैं देख सकते हैं उसको ज़िराक्स क्या है बोला था कुछ ना कुछ बोलता है बाद में क्योंकि वो इन्वेंट क्या है है ना ब्रह्म ऐसा नहीं है हमेशा है है ना बाद में भी, वो सब जानते ही भी, कैसा जानते हैं जी सर्वस्य आत्मत्वाच ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि आत्मत्वाच आत्मत्व से अभी क्या लेना है आप प्राज को ले लो समझ रहे सर्वस आत्मत्वाच ब्रह्माअस्तित्व प्रसिद्धि क्योंकि हम जिस ब्रह्म को विचार करके आप समझा रहे हैं वो वही है वो वही है फिर प्रसिद्ध है सब लोग जानते हैं कौन नहीं जानता है इसलिए लितास नाम के इसमें इसके बारे में बोलता है आबाल गोप विदिता आबाल गोपकृत मतलब क्या है वो बच्चे गाय चराने वाले सब जानते हैं इसको क्योंकि मैं सोया ऐसा बोलता है नहीं है ना देखो वहां पर प्राज्ञी को लेने से बहुत अच्छा समझ में आता है जागृत में रहने वालों को वैसा ऐसा नहीं देखो मैं हूं ऐसा मैं बोल रहा हूं जब बोला वो ब्रह्म वही है लेकिन मैं ब्रह्म को कुछ नहीं जानता मुझे मैं कौन हूं मैं जानता हूं ब्रह्म कुछ अलग है ऐसा बोला आत्म तो प्रसिद्ध कैसा होता है क्या द पॉइंट और नॉट ये सब कुछ ना होते हुए भी में मैं जो है समझ सकता है। समझता है। उतना भी नहीं है अभी क्या है वहां पर मैं कौन हूँ नहीं जानता है <laughs> जागृत काल में वही कौन है वो जानता है पॉइंट <laughs> वो जागृत काल में मई में जो बोलता है वही ब्रह्मा ऐसा बोला कि आप गप्पा मर रहे हैं मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा मैं कौन हूं मैं जानता हूं <laughs> आप ब्रह्म क्या है बोला नित्य द्रुप्त स्वभाव बोल रहे हैं मैं बिल्कुल वो नहीं है वो ब्रह्म नहीं है मुझे प्रसिद्ध नहीं है वो जाओ, ऐसा बोलता है। लेकिन प्राग्ञी के बारे में बोला मैं अपने को नहीं जान जानता हाँ सब लोग जानते हैं उतना ही नहीं है सब लोग मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूँ लेकिन वहां पर क्या है ज्ञान बोल रहा है ज्ञान है, है ना शुद्ध हूं एकदम शुद्ध हूं और बहुत लक्षण वहां पर दिख पड़ रहा है लेकिन मैं कौन नहीं जानता हूँ इसलिए वो जो प्राग्ञ रूप से जो है वही ब्रह्म ऐसा हम बाद में दिखाएंगे लेकिन तो जानते हैं अभी स्पष्ट हो गया आपको इसलिए बहिष्प्रज्ञा को रखकर मैं आत्मात्व प्रसिद्धि नहीं बोल सकता है ना ब्रह्मत्व तो प्रसिद्धि अच्छा सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येती ना हम थी, थी। वहां पर देखो वहां पर नाहमस्मी सा बोलने के लिए स्कॉप रहना लेकिन नहीं कह रहा है <laughs> सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्ययती जानते ही है वहां पर कैसा जानता है वहां पर मैं हूं ऐसा ही जानता है मैं ना आम थी ओ सोलिया अपने बारे में कुछ नहीं बोल सका तभी तो क्या मर चुका था ऐसा कोई बोलेगा उस समय मैं नहीं था ऐसा बोल सकता है कोई नहीं बोलेगा वहां पर प्राग्ञ को लेने से हर एक में पूरा पूरा ठीक समन्वय हो रहा है थोड़ा सा इसमें वो क्लियरली तो तो कि को लेना है है है है जागृत में भी मैं हूं। ये तो होती है सबको। होती सबको बोलता है। आप जो ब्रह्म है से ब्रह्म प्रसिद्ध होता है, प्रसिद है ना ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मस्त्रि में कैसा होता है मुझे कैसा है वो नहीं जी ब्रह्मास्त तो प्रसिद्धि में ब्रह्म ऐसा जानता है ऐसा नहीं है आप जो है वो आत्मा से ब्रह्म आखिर में बोलता है ब्रह्म ही है हम समझाते हैं लेकिन आप जानते हैं उसको आप कैसा है क्या है ठीक तरह से नहीं जानते उसको हम बताएंगे है ना सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येदी नाम स्मी थी बाबा नामस्मी बोलने के लिए वो रास्ता है तो भी नहीं बोलता है रास्ता है किस अर्थ में पूछा वो कुछ नहीं विशेष ज्ञान नहीं है अपने आप को नहीं कर सकता जैसा जागृत में कर सकता है जागृत में अपने आप को जानता है स्पष्ट रूप से गलत जानता है छोड़ो लेकिन पूरा पूरा गलत है वहां पर ऐसा नहीं है गलत नहीं जान रहा है लेकिन नहीं जान रहा है ठीक है यदि ना आत्मास्तित प्रसिद्धि सर्वो लोगों नाम स्मृति प्रति ओ आत्मा ही नहीं रहा ओ सब लोग ऐसा बोलना था मैं मर चुका था ओ फिर एक बार जन्म आ गया कोई बोलेगा ऐसा कोई नहीं बोलेगा है ना इसलिए ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्ध लोगों नाम स्मृति प्रति या आखिर का वाक्य को देखा जस्ट क्रूसी फैस दिनिंग क्या है आत्मा च ब्रह्मात्मा जो है वही ब्रह्म है हरेकृष्ठ में देखो तब तुम सी बोलते तुमको क्या ले लिया क्या लेता है तुमको भविष्य प्रज्ञा को नहीं लेता है प्राग्नि को ही लेता है प्रत्येगात्मा को ही लेता है है ना ब्रह्मा कैसे डिरा हुआ ऊपर से नहीं डिरा नहीं जी हाँ। ये स्टेटमेंट है ये प्राज्ञ जो है वही ब्रह्म है श्रे ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि है आप जो आत्मा-आत्मा बोल रहे हैं वही है हम बाद में सिखाएंगे वो कैसा समझ आ रहे हो बोलो यदि तर् लोके ज्ञातमेव इति अस्थात अजिज्ञाव को कई कंटिन्यूटी है एक जगह में भी हम लिखा तो वो काटते हैं टूटते हैं सब बहुत कुछ करके भाग ले यदि ही लोग ब्रह्म आत्म प्रसिद्धम इस प्रकार ब्रह्म आत्म रूप से प्रसिद्ध है तो फिर एक बार क्या हुआ ज्ञात में हुआ सब लोग जानते ही है अजिज्ञास से तुम पुनरापन इसलिए वो चर्चा करने का जरूरत ही नहीं है ऐसा हो गया बोलते है। ना विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है।, है इसका मतलब क्या है ने जब बोला प्रसिद्ध है ऐसा सामान्य ज्ञान को लेकर बोला अस्तित्व को नाम लेकर बोला अस्तित्व सामान्य ज्ञान है ना वहां पर क्या है मैं हूं ऐसा है लेकिन सब लोग जानते हैं मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं मैं हूं ऐसा जानता हूं लेकिन कैसा हूं क्या हूं मैं नहीं जानता हूं है ना सर्वानुभव है ना इसलिए उसके बारे में अलग अलग लोग वो क्या हो सकता है ऐसा चर्चा करके अपना आप में ही वो एक एक सिद्धांत को बोलता है है ना समझ आ रहा है अभी क्या हो रहा है इधर ओ सिद्धांत बोलने के लिए क्या आधार है अनुमान प्रमाण से लेता है है ना अनुमान प्रमाण से कुछ ना कुछ बोलता है कुछ भी बोलो है ना अनुमान से बोल रहा है ना और इसको काटता है और कोई इसको काटता है लेकिन अपने वो ग्रुप जो है उसमें श्रद्धा रखने वाले भी हो सकता है क्योंकि मैं कौन नहीं जानता था जी ये बोला अभी मालूम हो गया मुझे है ना एक एक बोलता रहता है उनके शिष्य हमको मालूम हो गया ऐसा बोलता रहता है क्योंकि दो है ना पर अस्तित्व को जानता है लेकिन क्या है नहीं जानता है क्या ही नहीं जानता है ले वो बहुत आम आदमी है तो कोई कुछ ना कुछ इसके बारे में ओ ऐसा क्या अभी समझ में आ रहा है ऐसा है बोल हे ओ क्लियरली कौन है इस विशेष रूप से विशेष ज्ञान जो है विशेष ज्ञान मतलब अभी जो बताए वो नहीं है ओ घट ज्ञान पट ज्ञान विशेष ज्ञान बोला ऐसा नहीं है इस प्रकार ओ पूरा पूरा उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में विप्रतिपत्ति है अलग अलग भाव है वस्तु एक ही है क्या? अलग अलग भाव रखता है क्योंकि नहीं जानता है क्या क्या बोलता है सुनो लोकायतिकाश्च चैतन्यशिष्ट आत्माजना का प्रतिपन्नाइंद्रििया चेतना आत्मापर मन विज्ञान क्षणक शून्यरक्त संसारी भोक्त न कर्ताशिता आत्मा स भोक्तु इपरे थी एवं ना अलग अलग अलग अलग बोल रहे हैं है कैसा देहमात्रशिष्ट आत्मा प्रागृताजना लोकाश प्रतिपन्ना मतलब कुछ नहीं जानता है ना बहुत आम लोग हैं और लोग का थे काश्चर्य चार बाग लोग भी ऐसा वो क्या बोलते हैं है देह को जी वो देह देह ही है जी चैतन्य विशिष्ट देह को बोलता है ये चैतन्य कहा से आया पूछा इसमें ही वो बयो केमिकल इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन <laughs> वो दृष्टांत अलग देता है ये अलग प्रकार से बोलता है दिस लुक्स मोर प्रोफंड बट दट लुक्स वेरी सिंपल दट इज बट इट इज द पर क्या है वो जैसा पान है सुपारी है चुनाव है उसमें लाल है नहीं है वो एक एकत्रित हो गया तब लाल पैदा हो गया उसी प्रकार शरीर में अलग अलग तत्व है ऐसा ऐसा केमिकल इंटरेक्शन हो गया चैतन्य पैदा हो गया ऐसा बोलने वाले है, है ना इंद्रियाण्य ने आत्मा इतने पर अभी थोड़ा तर्क करने वाले आ गए अलग अलग तार्किक हाँ। क्योंकि वह जानते हैं देखो जी वहां पर शरीर से संबंध ही नहीं प्रत्येक को है ना लेकिन वो क्या है कौन है कैसा बोलना अच्छा मालूम हो गया वो ज्यादा कार्य हो रहा है उसके द्वारा ही डिफाइन करना उसको धर्म धर्मिण हो याद रखो धर्मी का धर्म है धर्म के द्वारा धर्मी को डिफाइन कर रहा है है ना धर्म इज वन अंग ऑफ धर्मी इसलिए मैं धर्मी को समझना है ऐसा नहीं है क्या समझ भाया? में आया मैं जो बता रहा धर्म वो धर्मी का एक, एक रूप है एक एक रूप से प्रकट होता है लेकिन वो धर्मी को ही हमने समझा ये सब कुछ समझ में आ जाता है भी राजा ऐसा बोला ना कल किसको देना राजो को देना नहीं तो बैनसठ वालों को देना है ना उसी प्रकार ये राजा धर्मी है राज परिवार जो है वो धर्म है है ना धर्म के स्थान में रखो मैं एक को देखा बैंसठ वाला है ये वाला है और वो बहुत लोग है यह घोड़ा भी है है ना मैं राजा को समझा वो तो पूरा ज्ञान आ गया मुझे इनके द्वारा समझाए के के द्वारा समझा मेरा ज्ञान तो सीमित होता ही है पूरा नहीं हो सकता है ना इसलिए वो धर्म के द्वारा बोल रहे हैं अभी मालूम है कौन है वो इंद्रियों के द्वारा होता है ना इसलिए इंद्रिया नियम चेतन आत्मा इत्य परे वही चेतन है उसी को आत्मा बोलना है। और कोई क्या बोला मन देखो जी आप ऐसा मत बोलो इंद्र न रहने पर भी एक ने नहीं रहा लेकिन और कुछ काम होता है और थोड़ा ज्यादा तर्क करता है और स्वप्न में देखो वहां पर क्या है इंद्र कुछ भी नहीं है तो भी काम हो रहा है वहां पर क्या है मन है इसलिए मन है अभी आत्मा को मालूम हो गया मन है है ना मनी विज्ञान मात्र क्षणिकमित्य देखो जी ये विज्ञान मात्र है मतलब इसको समझना इसको समझना इसको समझना इसको समझना ज्ञान आ रहा है ना वो कैसे आता है आता ही चला जाता है आधा ही चला जाता आता ही चला जाता है ना अभी वही है जी वही है क्षणिक है इसलिए शाश्वत ऐसा कुछ है ही नहीं क्षणिक है है ना बोल बोलते शून्य में क्या वो नहीं जी आत्मा को देखा ना कुछ भी नहीं है वहां पर कुछ है प्रज्ञा, कुछ है क्या जी कुछ नहीं शून्य है इसलिए शून्य है ऐसा बोला अस्थि देहादिवे संसारी कर्ता भोक्ता इत्य परे ये सांख्य लोग है ये क्षणिक विज्ञान मात्र है ये विज्ञानवादी बौद्ध लोग है ये शून्यवादी लोग है बाद में अस्थि देहादिवे संसारी कर्ता भोक्ता परे देखो जी इंद्र को भी नहीं लेना बुद्धि को भी नहीं लेना कुछ भी नहीं लेना यह सब कुछ कारण है कौन है कर्ता भोक्ता इत्यपरे है ना संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे वो कौन है कर्ता भोक्ता है है ना लेकिन कुछ नहीं ना जी अच्छा अच्छा अच्छा देखो जी वो कारण लेकर वैसे होता है जब कारण नहीं है तब काम नहीं कर सकता है लेकिन वही करता है वो करता नहीं तो वो चमच आ गया इसे वो रसोई क्या बोला आपने रसोई करता है रसोईया बोला ये चमच आने से रसोई नहीं हो सकता है रसोईया है तो चमच जब आता है पका सकता है जो कोई चमचा को पकड़ते ही रसोया नहीं हो जाता है उसी प्रकार वो है वो करता भोगता है लेकिन आते ही वो सब कुछ करता है उससे सब कुछ अलग है ऐसा सांख्य लोग बोलते हैं है ना ओ अच्छा अच्छा संसारी करता भोगता परे? नहीं ये सांख्य करता को नहीं बोलता है, सांख्य सिर्फ भोगता बोलता है? है बाद में देखो ओ, बाद में अस्तित्व व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति के क्या है देखो जी वो आत्मा जो है वो जीव है वो ईश्वर ऐसा नहीं है ईश्वर अलग है ये अलग है ईश्वर को मतलब क्या हो उसका श्रुति में जो बोलता है वो अलग है ये ठीक नहीं है उसका अर्थ ही अलग है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं भोगते भी केवल न करता इत सांख्य है भोगते भी केवलम न करता के सिर्फ भोगता है वहां तो पर सांख्य क्या कर रहा है वो वेदांत के बहुत नजदीक आ गया बहुत नजदीक आ गया वेदांत मतलब ओ बुद्धि मन इंद्रिय शरीर सब कुछ क्षेत्र में रखा प्रत्येगात्मा को अलग रख लिया इसलिए जो वेदांत में बोलता वही है प्रत्येगात्मा को रखा लेकिन प्रत्येगात्मा को ब्रह्म ऐसा नहीं माना अच्छा। इन दोनों में क्या फर्क है विशेष आत्म वो केवल केवल हमने करते थी थी थी थी थी और आत्मा से पड़े। ये सांखे का है। <laughs> कर्ता भोक्ता दोनों है।, बोलता है नहीं जानता हूं उसी प्रकार कोई बाद आत्मा, ये और इसमें। हाँ जा, में आत्मा हुई पर <laughs> आत्मा भोक्ता है, है ना ओ, आत्मा सब भोग तो ही थे पर।, यहां पर थोड़े मुझे थोड़ा स्पष्ट है बोलता सुनो। यहां पर क्या बोल रहा है दे, दे, दे। तो ये। करता नहीं, ऐसा नहीं, तो नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है भोग तो मतलब वो भोक्ता का स्वरूप जो है ये भोक्ता उसका स्वरूप परमात्मा है ऐसा रखा है इधर ये ठीक है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ लेकिन ऐसा लोग बोला है वो लेकिन तो कहते ना कि है पुरुष ठीक है, करता नहीं, है उस नहीं करता नहीं है केवल भोगता ऐसा स्वीकार लेकिन वो भी बोलता है वो भोग तरह और कोई नहीं कहाता इसलिए यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं आत्मा से भोग तुम चपरे को आत्मा को ओ बोल रहा वो परमात्मा बोला है सब वो वही परमा भोक्त के रूप में दिख पड़ रहा है इसलिए वो वेदांत का ही है ऐसा बोल रहे ऐसा बोल रहा है शायद हो सकता है लेकिन यहाँ पर बाद में देखो उसके बारे में बोलना चाहता था मैं एवं बहुप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदा भाषा श्रे संता है भाव अभिप्रति बनना हाँ मतलब क्या है ऐसा अलग अलग अलग अलग अभिप्राय है अपने अपने सिद्धांत जो इसको कैसा स्थापना कर सकता है स्थापन कर सकता है करता है पूछा युक्ति वाक्य तदा भाषा है ना वो सिर्फ युक्ति वाक्य भाषा ऐसा बोला होता तो इसको हम छोड़ सकते थे आत्मा से भुगत युक्ति वाक्य तदा बोला इसका मतलब अच्छे ठीक युक्ति भी है वो आभास युक्ति भी है आभास युक्ति सबका हो गया ये ठीक युक्ति ये है ऐसा ले सकता है है ना इसलिए आखिर वाला वो हो सकता है वेदांतिका है सम्मत है ऐसा रख सकता है तदा भाष सया सर अविचार्य यकंचित प्रतिपद्यम निश्रेयसात् प्रतिहनता अलग अलग है ना इसलिए अविचार्य विचार नहीं करके ओ किसी को पकड़ लिया, ऐसा ही होता है जी आप जितना भी बोलो ऐसा ही होता है, ये पकड़ लिया वो उसको नहीं छोड़ता हो गया हमारा बोला है हमारा गुरु बोला है ये अभी ओ माँ बाप कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाने को गया वो क्या बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओ मेरी मिस ऐसा बोली है नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। ऐसा बोलता है ना जी उसी प्रकार सब लोग बोलते हैं हमारा जब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं परवा नहीं, नहीं, नहीं ऐसा बोलता है।, है ना उसको इस रद्दा बोलो कुछ भी बोलो क्या क्या है इसके प्रति मैंने यहां निश्रे साथ प्रतिहनता मोक्ष मिलेगा नुकसान हो जाएगा उसको अनर्थ चीया अनर्थ जाता है है ना नस्म जिज्ञासखदातवाक्यमीमसा तो तद विरोधतर्कोपकरण निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूत एक वाक्य थोड़ा लेता है, बोलो भी मदर मदद